पन्द्रवा भाग जले हुए अनार दाने के खोल जैसी तुच्छ वस्तु समान ब्रह्म मंदिर के समारोह समाप्त होने पर कहीं लोगों की दृष्टि हट ना जाए उस आशंका से विलास बिहारी उत्सव का सिलसिला समाप्त ही नहीं करना चाहता था लेकिन जो लोग आए थे उनके घर द्वार थे कामकाज था दूसरे के खर्च पर आनंद मनाते रहने से काम नहीं चल सकता था इसलिए एक दिन उत्सव समाप्त करना ही पड़ा बूढ़े राजबिहारी छोटी सी स्पीच देकर अंत में बोले जिनकी असीम कृपा से हम लोग मूर्ति पूजा के घोर अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ सके हैं उन्हीं एकमेव द्वितीयम निराकार पर ब्रह्म के चरण कमलों में ये मंदिर जिन लोगों ने उत्सर्ग किया है उनका कल्याण हो मैं समूचे अंतकरण से प्रार्थना करता हूँ के निकट भविष्य में वे दोनों निर्मल नवीन जीवन के लिए चिरकाल के लिए सम्मिलित हों और ये शुभ मुहूर्त देखने के लिए भगवान हम सब लोगों को रखे। फिर उन्होंने दोनों नवीन जीवों की ओर देखकर कहा बेटी विजया विलास इन सबको प्रणाम करो आप लोग भी हमारी संतानों को आशीर्वाद दें विजया और विलास ने पृथ्वी पर सिर टेककर बड़े ब्राह्मणों को प्रणाम किया उन्होंने आशीर्वाद दिया इसके बाद सभा भंग हो गई शाम के बाद जब विजया घर पहुंची, उसके मन में कोई विरोध कोई चंचलता नहीं थी धर्म के आनंद और उत्साह से उसका हृदय इस सीमा तक भरा हुआ था कि स्वतः ही कहने लगी पार्थिव सुख ही एकमात्र सुख नहीं है बल्कि धर्म के लिए दूसरों के लिए उस सुख का बलिदान कर देना ही श्रेयकर है उसने जोर देकर मन को समझाया कि भले ही विलास के साथ विचार न मिलते हों लेकिन धर्म के संबंध में हमारे बीच कभी विरोध न होगा बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगी अच्छा ही हुआ कि विलास जैसे दृढ़ संकल्प धर्मपरायण कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के साथ मेरा जीवन सदैव के लिए जुड़ने जा रहा है मेरे द्वारा भगवान को अनेक काम कराने हैं इसलिए उन्होंने मेरे मन की गति बदल दी दूसरे दिन विलास ने हाथ जोड़कर सबसे कहा आप लोग अगर महीने में एक बार ही आकर मंदिर की मर्यादा बढ़ा जाया करें, तो हम लोग आजीवन कृतज्ञ रहेंगे अनेक लोग इस अनुरोध को स्वीकार करके ही लौटे राजबिहारी ने आकर कहा बेटी विजया अगर तुम लोग अपने मंदिर का स्थायित्व चाहते हो तो दयाल बाबू को यहीं रखने की कोशिश करो विजया ने आश्चर्य और प्रसन्नता से पूछा क्या ये संभव है काका जी रासबिहारी ने हंसकर कहा संभव ना होता तो क्या कहता बेटी उन्हें मैं बचपन से जानता हूँ एक प्रकार से मरे बाल्य बंधु हैं गरीब होने पर भी खालिस आदमी हैं अपनी जमींदारी में कोई काम दे दो तो उन्हें आसानी से रखा जा सकता है मंदिर के मकान में कमरों की कमी नहीं है दो चार कमरे लेकर सब परिवार आनंद से रह सकते हैं इन वृद्ध सज्जन के प्रति विजया को सच्ची श्रद्धा हो गई थी उनकी आर्थिक हीन अवस्था को सुनकर श्रद्धा में करुणा जाग उठी जल्दी से रासबिहारी के प्रस्ताव का समर्थन करके बोली उन्हें यहीं रखिए मुझे सचमुच बड़ी खुशी होगी काकर यही हुआ दयाल परिवार वहीं रहने लगे दिन बीतने लगे पूछ समाप्त होकर आधा माघ भी बीत गया जमींदारी और मंदिर का काम ढंग से चलने लगा कहीं कोई विरोध या अशांति किसी की कल्पना में भी उत्पन्न नहीं हुई नरेंद्र का कोई समाचार नहीं मिला मिलता भी क्या केवल दो दिन के लिए देश आया था दो दिन बाद चला गया उस माइक्रोस्कोप की ओर जब भी विजया की नज़र उठ जाती थी एक पीड़ा उसके अंतर में जाग उठती थी वो सोचती थी अगर उसके उस नितान्त बुरे दिनों में इस चीज का कुछ अधिक मूल्य दे दिया जाता तो अच्छा होता दो दिन की जान पहचान से ही न जाने कैसे इस व्यक्ति के लिए इतना स्नेह पैदा हो गया है सौभाग्य से प्रकट नहीं हुआ नहीं तो मिथ्या मोह एक दिन मिट्टी में तो मिल ही जाता लज्जा को छिपाने के लिए जीवन में भी कहीं स्थान न मिलता इन दो दिनों की स्नेह ममता के पात्र की ज्यो ही उसे याद आती वह उसे पूरी शक्ति से दूर ठेल देती इस तरह माघ का महीना भी बीत गया पागुन के आरंभ में ही साहसा अत्यंत गर्मी पड़ने लगी और चारों ओर बुखार फैलने लगा दो दिन से दयाल बाबू बुखार में पड़े थे आज सुबह उन्हें देखने जाने के लिए कपड़े पहनकर तैयार होकर नीचे उतरी थी बूढ़ा दरबान कन्हैया सिंह लाठी लेने अपने कमरे में गया था इसी बीच वह बाहरी कमरे में बैठी चाय पी रही थी नमस्कार विजया चौंक पड़ी मुंह उठाकर देखा नरेंद्र कमरे में आ रहा है उसके हाथ का प्याला हाथ में ही रह गया चकित सी आंखें फाड़े उसे देखती रही न नमस्कार का उत्तर दिया न बैठने को कहा एक कुर्सी की पीठ से नरेंद्र ने अपना डंडा टिका दिया और दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गया बोला इस काम से मैं भी नहीं निपट पाया हूं और एक प्याला चाय लाने का हुक्म दे दीजिए विजया हाथ का प्याला रखकर बाहर चली गई लेकिन काली पद से कहकर तत्काल नहीं लौट सकी ऊपर सीढ़ी की रेलिंग पकड़े चुपचाप खड़ी रह गई उसका अंतस्थल भीषण तूफान से पागल हो उठने वाले समुद्र के समान पागल हो उठा वह नहीं जानती थी कि, कि किसी भी कारण से मनुष्य का हृदय इस प्रकार हिल सकता है फिर भी वह स्पष्ट समझ रही थी कि जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता किसी के साथ सहज भाव से बातचीत करना असंभव है पांच सात मिनट चुपचाप खड़ी रहकर जब उसने कालीपत को चाय लेकर जाते देखा तो उसके पीछे कमरे में आ गई कालीपत के चले जाने पर नरेंद्र ने विजया की ओर देखकर कहा आप मन ही मन झल्ला रही होंगी कि आप कहीं बाहर जा रही थी मैंने बीच में आकर बाधा डाल दी लेकिन मैं आपको पाँच मिनट से अधिक न रोकूंगा। विजया ने कहा अच्छा पहले चाय पीजिए साहसा पश्चिम की ओर नजर आते ही उसने आश्चर्य से पूछा उस खिड़की को कौन खोल गया कोई नहीं मैंने खोली है नरेंद्र बोला किस तरह खोली जिस तरह सब खोलते हैं खींचकर क्या कोई अपराध हो गया विजया ने सर हिलाकर कहा नहीं फिर उसकी लंबी पतली उंगलियों की ओर देखते हुए बोली आपकी उंगलियाँ क्या लोहे की हैं इस खिड़की के बंद हो जाने पर पीछे से जोर से धक्का मारे बिना सिर्फ खींचकर खोल ली ऐसा आदमी मैंने तो देखा नहीं नरेंद्र ने हो हो कर अट्ठाहास से घर भर दिया ये वही हंसी है याद आने पर विजया रोमांचित हो उठी हंसी रुकने पर नरेंद्र ने सहज स्वर में कहा सचमुच मेरी उंगलियां बहुत कड़ी हैं अगर जोर से दबाकर पकड़ लें तो मेरा विचार है किसी भी व्यक्ति का हाथ टूट सकता है विजया ने हंसी दबाकर कहा और आपका सर इनसे भी कड़ा है टक्कर लगने से बात समाप्त होने से पहले ही नरेंद्र ने फिर उसी प्रकार ठहाका लगाया इस आदमी की हंसी प्रभात के आलोक के समान मधुर और ऐसी उपभोग की वस्तु है कि सुनने का लोभ किसी भी प्रकार संवरण नहीं किया जा सकता नरेंद्र ने जेब से दो सौ रुपयों के नोट निकालकर मेज पर रख दिए और कहा इन्हीं के लिए आया हूं मैं चालबाज हूं ठग हूं इस तरह की और भी न जाने कितनी गालियां इन थोड़े से रुपयों के लिए आपने कहला भेजी थी लीजिए अपने रुपए और दीजिए मेरी चीज विजया का चेहरा लाल हो उठा लेकिन स्वयं को संभाल बोली और क्या, क्या क्या कहला भेजा था बताइए तो नरेंद्र ने कहा इतना मुझे याद नहीं है उसे लाने के लिए कह दीजिए मैं साढ़े नौ की गाड़ी से कलकत्ता लौट जाऊंगा। अच्छा हुआ कि कलकत्ता में नौकरी मिल गई उतनी दूर नहीं जाना पड़ा विजया का चेहरा दमक उठा बोली भाग्य अच्छा है नरेंद्र बोला हाँ लेकिन मेरे पास अधिक समय नहीं है नौ बज रहे हैं मुझे अभी जाना होगा उसे लाने को कह दीजिए विजय ने उसकी ओर आंखें उठाकर कहा क्या आपके साथ यही शर्त हुई थी कि आप दया करके रुपए लाए हैं इसलिए उसे लौटा देना होगा नरेंद्र ने लज्जित होकर कहा नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन आपको तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं ये आपसे किसने कहा कि आज नहीं है इसलिए किसी भी दिन नहीं होगी नरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा मैं कहता हूँ ये चीज आपके कभी भी काम नहीं आएगी लेकिन मेरे लेकिन बेचकर जाने के समय तो आपने कहा था कि इससे मेरा बड़ा उपकार होगा और मेरे यह कहला भेजने से कि आप मुझे ठग ले गए हैं आप नाराज हो रहे हैं उस समय एक तरह की बात और अब दूसरी तरह की बात नरेंद्र लज्जा से मलिन हो गया कुछ देर चुप रहकर बोला तब मैंने सोचा था कि इस बढ़िया चीज को आप अपने व्यवहार में लाएंगी इस प्रकार डालना रखेंगी अच्छा आप तो चीज गिरवी रखकर भी रुपया उधार देती हैं तब क्यों ना इसे भी ऐसा ही समझ लीजिए मैं इन रुपयों का ब्याज देता हूँ विजया ने पूछा कितना ब्याज दीजिएगा जो भी उचित ब्याज हो मैं देने को तैयार हूं विजया ने गर्दन हिलाकर कहा लेकिन मैं तैयार नहीं हूं कलकत्ता में जचवा कर देखा है इसे मैं आसानी से 400 में बेच सकती हूँ नरेंद्र ने सीधे खड़े होकर कहा तो फिर यही कीजिए मुझे आवश्यकता नहीं तो 200 सौ रुपयों में 400 चाहता है उससे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता विजया ने मुंह नीचा करके हंसी दबाकर मुंह ऊपर उठाया उसे लगा केवल इस व्यक्ति को छोड़कर और किसी के भी सामने अपने मन के भाव नहीं छिपा सकती लेकिन उस ओर नरेंद्र की नजर ही नहीं थी तेजी में बोला अगर पहले से जानता कि आप ऐसी शाही हैं तो मैं कभी ना आता विजया ने भले आदमी की तरह कहा कर्ज की अदायगी में जब मैंने आपका सब कुछ हड़प लिया तब भी नहीं जाना क्योंकि उसमें आपका हाथ नहीं था ये काम मेरे और आपके पिता कर गए थे उसके लिए हम में से कोई अपराधी नहीं है अच्छा अब मैं चला खाकर नहीं जाइएगा नहीं खाने के लिए नहीं आया विजया ने शांत भाव से पूछा आप तो डॉक्टर हैं आप हाथ देखना जानते हैं इस बार उसके होंठों में हसी की रेखा पकड़ाई दे गई नरेंद्र क्रोध से जल उठा क्या मैं आपके उपहास का पात्र हूं रुपये आपके ढेरो हो सकते हैं लेकिन उनके बल पर किसी को ये अधिकार नहीं मिल जाता आप जरा हिसाब से बात कीजिए कहकर उसने डंडा उठा लिया विजया ने कहा नहीं तो आपके शरीर में शक्ति है और हाथ में डंडा यही ना नरेंद्र डंडा फेंक कर हताश भाव से बैठ गया और बोला छी छी छी आपके जो मुंह में आता है कह देती हैं आपसे मैं नहीं जीत सकता देखिए इस बात को याद रखिएगा कहकर अपने को और अधिक संभाल पाने के कारण हंसी दबाती हुई फुर्ती से चल पड़ी सोने कमरे में नरेंद्र हद बुद्धि सा बैठा रहा फिर डंडा उठाकर ज्यो ही उठकर खड़ा हुआ विजया ने आकर कहा आपके ही कारण मुझे इतनी देर हो गई इसलिए आप अब नहीं जा सकेंगे आप हाथ देखना जानते हैं चलिए मेरे साथ नरेंद्र ने जाने की बात पर विश्वास नहीं किया फिर भी पूछा हाथ देखने कहाँ जाना होगा उसकी ओर देखकर विजया ने गंभीर होकर कहा यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं हम लोगों के जो नए आचार्य हैं उन पर मेरी अनंत श्रद्धा है आज दो दिन से उन्हें बुखार आ रहा है चलिए एक बार देख आइए अच्छा चलिए विजया ने कहा तो जरा रुकीये उस लड़के परेश को तो आप जानते हैं परसों से उसे भी बुखार है मैंने उसे उसकी माँ से यहाँ ले आने को कह दिया है तभी परेश की माँ लड़के को आगे करके दरवाजे के पास आ खड़ी हुई नरेंद्र ने उस पर एक पल नजर डालकर कहा अपने लड़के को ले जाओ मैंने उसे देख लिया लड़के की माँ और विजया दोनों चकित हो उठी माँ ने विनतिम भरे स्वर में कहा सारे शरीर में भयानक दर्द है बाबू नाड़ी देखकर कोई दवाई अवाई दे देते दर्द में समझता हूँ भाई अपने बच्चे को घर ले जाओ हवा अवा मत लगा देना दवाई मैं भेजे देता हूँ माँ कुछ दुखी होकर लड़के को लेकर चली गई तब नरेंद्र ने विजया के विस्मित मुंह की ओर देखकर कहा इस ओर चेचक बहुत फैली है और इस लड़के के मुँह पर चेचक के चिन्ह स्पष्ट हैं जरा सावधानी से रखने को कह दीजिएगा विजया का मुंह काला पड़ गया चीचक? चेचक चेचक क्यों होगी नरेंद्र ने कहा क्यों होगी सो लंबी कथा है लेकिन हुई है आज अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन कल देखते ही जान लेंगे मुझे लगता है आपको आचार्य महाशय को भी देखने की अब विशेष आवश्यकता नहीं है उनके रोग का भी शायद कल तक ठीक पता लग जाएगा भय से विजया का सारा शरीर सनसना उठा वह असहाय और बेजान सी कुर्सी पर टिककर बैठ गई मुझे भी चेचक निश्चय ही निकलेगी नरेंद्र बाबू मुझे भी कल रात को बुखार आया था मेरी देह में भी भयानक पीड़ा हो रही है नरेंद्र हंसकर बोला पीड़ा भयानक नहीं है भयानक है आपका रूप अगर बुखार आ भी गया तो क्या होता है आसपास चेचक दिखाई दे रही है इसलिए गांव भर के सब लोगों के चेचक निकल आएगी इसका तो ये मतलब नहीं विजया की दोनों आंखें छल चल छला उठी निकल आई तो मेरी देखभाल कौन करेगा मेरा कौन है नरेंद्र ने हंसकर कहा देखभाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे उसकी चिंता नहीं है लेकिन आपको कुछ नहीं होगा विजया हताश होकर सिर हिलाकर बोली न हो सो भी अच्छा है लेकिन कल रात मुझे सचमुच ही बहुत तेज बुखार हो गया था तो भी सुबह जबरदस्ती उसे झाड़ फेरकर दयाल बाबू को देखने जा रही थी इस समय भी मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है ये देखिए कहकर उसने दायां हाथ बढ़ा हा दिया नरेंद्र ने पास जाकर उसका कोमल और शिथिल हाथ अपने शक्तिशाली हाथ में लेकर कुछ देर बाद छोड़कर कहा आज कुछ खाइएगा नहीं चुपचाप लेटी रहिए कोई डर नहीं कल परसों मैं फिर आऊँगा आपकी कृपा कहकर विजया आंख मूंद कर चुप हो गई लेकिन बात तीर के समान नरेंद्र मर्म स्थल में जाकर बिंद गई चुपचाप डंडा उठाकर जब वो कमरे से निकल गया तब इस भयभीत नारी के चेहरे पर झांकती दया की भीख उनके शक्तिशाली पुरुष मन को बुरी तरह मथने लगी दूसरे दिन कामों की व्यस्तता के कारण किसी भी तरह कलकत्ता नहीं छोड़ सका लेकिन तीसरे दिन नौ बजे ही वो गांव में पहुंच गया मकान में पांव रखते ही कालीपद ने कहा माँ जी को बहुत बुखार है बाबू आप एक बार ऊपर चलिए नरेंद्र जिस समय विजया के कमरे में पहुंचा वह तेज बुखार के कारण बिस्तर पर छटपटा रही थी एक प्राण स्त्री घोंगट से मुंह ढके सिरहाने बैठी पंखे से हवा कर रही थी और पास ही कुर्सियों पर पिता पुत्र रासपिहारी और विलास बिहारी असामान्य गंभीर मुंह किए बैठे थे नरेंद्र के आने से उन दोनों को रत्ती भर खुशी नहीं हुई विलास बिहारी ने बिना किसी भूमिका के सीधे ही पूछा आप ही तो परसों आकर चेचक का डर दिखा गए थे बात इतनी झूठ थी कि एकदम उत्तर नहीं दिया जा सकता था लेकिन प्रश्न सुनते ही विजया ने अपनी लाल आंखें खोलकर देखा पहले तो जैसे वो कुछ समझ ही नहीं सकी फिर दोनों बाहें बढ़ाकर बोली आइए। पास ही और कोई कुर्सी ना होने के कारण नरेंद्र उसके पलंग के एक छोर पर बैठ गया पल भर में ही विजया ने दोनों हाथों से जोर से उसका हाथ दबाकर कहा आप कल आ जाते तो मुझे आज इतना बुखार ना होता मैं सारे दिन राह तकती रही नरेंद्र ठहरा डॉक्टर उसे समझने में देर नहीं लगी कि तेज बुखार उग्र शराब के नशे की तरह अनेक आश्चर्य भरी बातें मनुष्य के अंदर से खींच लाता है लेकिन स्वस्थ हो जाने पर उनका कोई अस्तित्व ना मुंह में ना हृदय में कहीं भी नहीं रहता लेकिन विजया की बात सुनकर पास ही बैठे पिता पुत्र के सर के बाल क्रोध से खड़े हो गए नरेंद्र ने सहज सांत्वना के स्वर में मुस्कुराते हुए कहा डर क्या है बुखार दो दिनों में ही अच्छा हो जाएगा विजया ने उसका हाथ एकदम हृदय के ऊपर खींचकर अत्यंत करुण स्वर में कहा लेकिन जब तक मैं अच्छी ना हो जाऊं बोलो कि तुम तब तक कहीं नहीं जाओगे तुम चले गए तो मैं शायद बचूंगी नहीं उत्तर देने के लिए नरेंद्र ने मुंह खोला ही था कि दो जोड़ी भयानक आंखों से उसकी आंखें लड़ गईं उसने देखा जिस प्रकार भूखा बाघ अत्यंत निकट के शिकार पर फांद पड़ने से पहले उसे देखता है वे भी उसी प्रकार देख रहे थे